महाभारत स्त्री पर्व स्त्री विलाप पर्व छोड़सोध्याय वेद व्यास जी के वरदान से दिव्य दृष्टि सम्पन्न हुई गांधारी का युद्ध स्थल में मारे गए योद्धाओं तथा रोती हुई बहुओं को देखकर कर श्री कृष्ण के सम्मुख विलाप संपान वाच एव मुक्ता गांधारी कुरुनाम अवकर्तनम वैसं कहते हैं ऐसा कहकर गांधारी देवी ने वहीं खड़ी अपने से कौरवों का सारा विनाश स्थल देखा पतिव्रता महाभगातचारिणी उग्रीण तब सा सत्यवादिनी गांधारी बड़ी पतिव्रता परम सौभाग्यवती पति के समान व्रत का पालन करने वाली उग्र तपस्या से युक्त तथा सदा सत्य बोलने वाली थी वरदान कृष्णस्य पुण्यकर्मण दिव्य ज्ञान बलोपेता पर देवयत पुण्यात्मा महर्षि व्यास के वरदान से वे दिव्य ज्ञान बल से संपन्न हो गई थी अतः रणभूमि का दृश्य देखकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी अद्भुत लो महर्षण बुद्धिमती गांधारी ने नरवीरों के उस अद्भुत एवं रोमांचकारी सम्रांगण को दूर से भी उसी तरह देखा जैसे निकट से देखा जाता है अस्तिके सव सा किरण शोणित शरीर बहुसा वन क्षेत्र हड्डियों केसों और चर्बियों से भरा था रक्त के प्रवाह से आप्लावित हो रहा था कई हजार लाशें वहां चारों ओर बिखरी हुई थी राजा स्वरथ योधान आवृतम तरई रई रसी रईस् हाथी सवार घुड़सवार तथा रथी योद्धाओं के रक्त से मलिन हुए बिना सिर के अगणित बिना धड़ के असंख्य मस्तक उस रणभूमि को ढके हुए थे गजास्व नर नारीणाम श्रकाल कंक का कंक काकम हाथियों घोड़ों मनुष्यों और स्त्रियों के आर्थनाश से वह सारा युद्ध स्थल गूंज रहा था सियार बगुले काले कौ कंक और काक उद्भुम का सेवन करते थे रक्षसाम प्रसादाण मोदनम कुरराकुम आशीर्वाभिशिवाभिश्च नादितम ग सेवितम वह स्थान नरभक्षी राक्षसों को आनंद दे रहा था वहा सब और पक्षी रहे थे। अमंगल में अपनी बोली बोल रही थी गिद्ध सब और बैठे हुए थे तथो व्यासाभिन पते पांडुपुत्राचते सर्वे युदिषमाह उस समय भगवान व्यास की आज्ञा पाकर राजा धित्राष्ट्र तथा युधिष्ठिर आदि समस्त पांडव रणभूमि की ओर चले वासुदेवं पुरस्कृत्य हत बंधुम च पार्थिवम गुरु स्त्री है प्रति जिनके बंधु बांधव मारे गए थे उन राजा धित्राष्ट्र तथा भगवान श्री कृष्ण को आगे करके कुरुकुल के स्त्रियों को साथ ले वे सब लोग युद्धस्थल स्थल में गए समसाध्य कुेत्रो निहतेशरा अपश्य हता तुत्रा भातृन् पितृन् पति क्रबा भक्ष गोमा बलवाय सै भूत पिताच रक्षो भी विभिधन निशाचर कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उन अनाथ स्त्रियों ने वहां मारे गए अपने पुत्रों भाइयों पिताओं तथा पतियों के शरीरों को देखा जिन्हें मांस भक्षी, जीव जंतु गीदड़ समूह कौवें भूत पिशाच राक्षस और नाना प्रकार के निशाचर नाच ना नोच नोच कर खा रहे थे रुद्राक्रीड निभम दृष्टवा तथा विशसनम श्रेिय महारहेभ्यो थयानभ्यो विक्रोह संतो नृपेतिर रुद्र के के क्रीड़ा स्थली समान उस रणभूमि को देखकर अपने रथों से देख करती हुई नीचे गिर पड़ी। दुखार्ता दुख स्त्रियरे पतंत जिसे कभी देखा नहीं था उस अद्भुत रण क्षेत्र को देखकर भरत कुल की कुछ स्त्रियों दुख से आतुर हो लाशो पर गिर पड़ी और दूसरी बहुत से स्त्रिया धरती पर गिर गईं। गई पान चाला कुरियोषाण कृपणम तद उन थकी मांधी और अनाथ हुई पांचालों तथा कौरुओं की स्त्रियों को वहां चेत नहीं रह गया था उन सबकी बड़ी धैनी दशा हो गई थी दुखोपहत चित्ता मृत्यु धर्म सुबला तत सामंत्रो कुरुणाम वैसथम दृष्टि इदम वचनम अब्रवी दुख से व्याकुल चित्त हुई युतियों के करुण क्रंदन से वह अत्यंत भयंकर युद्ध स्थल सब ओर से गूंज उठा यह देखकर धर्म को जानने वाली सुवल गांधारी ने कमल नयन श्री कृष्ण को संबोधित करके कौरवों के उस विनाश पर दृष्टिपात करते हुए कहा पश्चिता पुंडरी काक्षे निहतेश के सा क्रो संति कुर माधव माधव मेरे इन विधवा पुत्र वधुओं की ओर देखो जो केस बिखराए कुर्रे की भांति बिलाप कर रही हैं अमूतस्त भी समागम्य स्मरत्यो तथा गुणान पृथेवाभ्यधावंत्य पुत्रान भ्रातन् पितिन् पतिन वे अपने पतियों के गुणों का स्मरण करती हुई उनकी लाशों के पास जा रही हैं और पतियों भाइयों पिताओं तथा पुत्रों के शरीरों की ओर पृथक पृथक दौड़ रही हैं। वीर भिर महाराज हत वीर पत्नी भिर हत महाराज महाराज पत्नी तो उनके पुत्र मारे गए हैं उन वीर प्रथिनी माताओं से और कहीं जिनके पति वीर गति को प्राप्त हो गए हैं उन वीर पत्नियों से यह युद्ध घिर गया है द्रोण द्रुपापक पुर सिंह कर्ण भीषमाु द्रोण द्रुपद और सल्य जैसे वीरों से जो प्रज्जलित अग्नि के समान तेजस्वी थे यह रणभूमि सुशोभित है कांचनय कवच निष्क मणिभिस्मल उन महामनस्वी वीरों के स्वर्ण में कवचों निस्को मड़ियों अंगदों केयूरों और हारों से सम्रांगण विभूषित दिखाई देता है वीर बाहु विशिष्टा भी शक्ति परिघैर भी खड़गे तीक्षणी सशरश्च सराशन क्रब्या मुद्दत ईष्ठ सहित शयान पर क्वची एत विधम वीर संपश्यायोधन विभो पश्यम दहैया शोकेहम जनादन कही वीरों की भुजाओं से छोड़ी गई शक्तियां पड़ी हैं कहीं परिघ नाना प्रकार के तीखे खड्ग और बाण सहित धनुष गिरे हुए हैं कहीं झुंड के झुंड मांस भक् जीव जंतु आनंद मग्न होकर एक साथ खड़े हैं कहीं वे खेल रहे हैं और कहीं दूसरे जन दूसरे जंतु सोए पड़े हैं वीर प्रभो इस प्रकार इन सब से भरे हुए युद्ध स्थल को देखो जनार्दन मैं तो इसे देख शोक से दग्ध हुई जाती हूँ पंचालाना च विनाशे मधुसूद इन पांचाल और कौरवीरों के मारे जाने से तो मेरे मन में यह धारणा हो रही है कि पांचों भूतों का ही विनाश हो गया वृद्धाश्च कर सुगोक्षिता मृगीय चरण गृधा भक्ष्य सहस्रश उन वीरों को खून से भिंगे हुए गरुण और गिन्द्र इधर उधर खींच रहे हैं सहस्रों ग्रीध उनके पैर पकड़ पकड़ कर खा रहे हैं जयद्रथ से करण से तथा द्रोण विस्मो मरहति उस युद्ध में जय द्रत कर्ण द्रोण भीष्म और मनु जैसे वीरों का विनाश हो जाएगा यह कौन सोच सकता था अवध्य गतसत्वान् नृंगालादनी कृतान जो अवध्य समझे जाते थे वे भी मारे गए और अचेत एवं प्राण सुन्य होकर यहाँ पड़े हैं गिद्ध कंक बटेर बाज कुत्ते और सियार उन्हें अपना आहार बना रहे हैं अमर दुर्योधन पश्यमान पुरुष दुर्योधन के अधीन रहकर कर अमरस के वसीभूत हो ये पुरुष सिंह वीरगण बुझे हुए आग के समान शांत हो गए हैं इनके ओर दृष्टि तो करो शयाना ये पुरा सर्वे रहते। जो लोग पहले कोमल विपन्नातेमलो पर सोया करते थे वे सभी आज मरकर नंगी भूमि पर सो रहे हैं बंद भी सतत काले सुरभिनिता शिवा नाम शिवा घोरा चुनबंती विविधा गिरा जिन्हें सदा ही समय समय परिस्थिति करने वाले बंदीजन अपने वचनों द्वारा आनंदित करते थे वे ही अब की सूचक भाति भात की सुन रहे हैं। ये चंदना गुरु दिग्धागा जो यशस्वी वीर पहले अपने अंगों में चंदन और अग्रुचूर्ण से चर्चित हो सुखदाय सयाओं पर सोते थे वे आज धूल में लौट रहे हैं ते मां भरणा ने ते गृद गोमा आक्षिपंते शिवा घोरा विनदंत्य पुनः पुनः उनके आभूषणों को ये गिद्ध गीदड़ कौवे और भयानक गिदड़ियाँ बारंबार चिल्लाती हुई इधर उधर फेंकती हैं बाणान भी पीतान भी युद्धा ये सभी जीवित पुरुषों की भांति इस समय भी तीखे बाण पानीदार तलवार और चमकीली गदाएं हाथ में लिए हुए हैं स्वरूपवर्णा बहुव क्रब्या धैर्य घटिता ऋषभ प्रतिरूपाच सुंदर रूप और कांति वाले साणों के समान इष्ट तथा हरे रंग के हार पहने हुए बहुत से योद्धा यहाँ सोए पड़े हैं और मांस जंतु उन्हें उलट पलट रहे हैं अपरे पुनरालिंग्य गागाव शेरतेमुखा शूरा दयिता युवजोषित परिक के समान मोटी बाहों वाले दूसरे सूरवीर प्रेसी युतियों की भांति गदाओं का करके सो रहे भाती ग के सम्मे विदि जनार्दन बहुत से योद्धा चमकीले कवच और आयु धारण किए हुए हैं जिससे उन्हें जीवित समझकर जंतु उन पर आक्रमण नहीं करते हैं। समझ कर विप्रकृणा सम्म दूसरे महामनस्वी वीरों को मांसाहारी जीव इधर उधर खींच रहे हैं जिससे सोने की बनी हुई उनकी विचित्र मालाएं सबोर बिखर गई है, है। एते हारान आक्षिपंथी सहस्त्र यहाँ मारे गए यशस्वी वीरों के कंठ में पड़े हुए हारों को ये सहस्त्रो भयानक गीदड़ खींचते और झटकते हैं सर्वे परेशान बंदन तदिभिश परचारे से दुःखाता परमाघना कृपण विष्णुशादूल दुखशौकाजिता भृश मृष्ण सिंह प्राय प्रत्येक रात्रि के पिछले पहर में बंदे जन उत्तम और और उपचारों द्वारा उन्हें आनंदित करते थे। उन्हें के पास आज से अत्यंत पीड़ित हुई भिलाप कर रही हैं। है विभ्रांति मुखानी केशव परिशुष्का के के इन सुंदरियों के सुखे हुए सुंदर मुख लाल कमलों के समूह की भांति शोभा पा रहे हैं रुदिता तेन दुखिता ये कुरुकुल की स्त्रियाँ रोना बंद करके परिजनों का चिंतन करती हुई परिजनों सहित उन्हीं की खोज में जाती और दुखी होकर उन, -उन व्यक्तियों से मिल रही थी ऐतान आदित्य वर्ण तप निज निभा चोष रोदन ताम्राण वक्त कुशिता कौरवश की युतियों के ये सूर्य और स्वर्ण के समान कांतिमान मुख रोष और रोदन से ताम्रवर्ण के हो गए हैं श्या वरवर्ण गौरीक दुर्योधन वरस्त्रीण पश्य वृंदा के सो के सुंदर कांत से संपन्न एक वस्त्र धारि तथा श्याम गौरवर्ण वाली दुर्योधन की इन सुंदरी स्त्रियों की टोलियों को देखो परिदेवित इतरे तर संक्रभिजान अंत्योषित एक दूसरे की रोदन ध्वनि से मिल जाने के कारण इनके विलाप का अर्थ पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता उसे सुनकर अन्य स्त्रियां भी कुछ नहीं समझ पाती हैं है एता चा चा, वी ये वीर वनिताए लंबी सांस खींचकर कर सजनों को पुकार पुकार कर करुण विलाप करके दुख से छटपटाती हुई अपने प्राण त्याग देना चाहती हैं शरीराणि शरीरा चा पर मृद पाण बहुत सी स्त्रियॉँ स्वजनों की लाशों को देखकर रोती चिल्लाती और विलाप करती हैं कितनी ही कोमल हाथों वाली कामनियां अपने हाथों से सिर पीट रही हैं सिरो सर्वांगे सिरोही इतरे हुए मस्तकों हाथों और संपूर्ण अंगों के ढेर लगे हैं वे सभी एक, एक के ऊपर एक करके पड़े हैं उनसे यहाँ की सारी पृथ्वी ढकी हुई जान पड़ती है विशेस का नो कायान दृष्ट शेतान मुयंत्य अनुगता नार्यो विदेहानि इन बिना मस्तक के सुंदर घड़ों और बिना घड़ के मस्तकों को देख देखकर वे स्त्रियां हो रही हैं। सिरह देख कर प्रेक्ष परम तस्त दुखिता कितने ही अच्छे से होकर स्वजनों की खोज करने वाली स्त्रियां एक मस्तक को निकटवर्ती धड़ के साथ जोड़ करके देखती हैं और जब वह मस्तक उससे नहीं जुड़ता तथा दूसरा कोई मस्तक वहां देखने में नहीं आता तो वे दुखी होकर कहने लगती हैं कि यह तो उनका सिर नहीं है बाहुरु चरणान विखोन्मथिता पृथक संदधक सुखाविष्टा चिता पुनः पुन बाणों से कट कट कर, कर अलग हुई बाहों जाघो और पैरों को जोड़ती हुई ये दुखी बारंबार हो जाती अब मृग पक्ष भर भरत कितने ही लाशों के सिर कटकर गायब हो गए हैं कितनों को मांस भक्षी पशुओं और पक्षियों ने खा डाला है अतः उनको देखकर भी ये हमारे ही पति हैं इस रूप में भरत कुल की स्त्रियां पहचान नहीं पाती हैं। पहाड़ है पित्रिन पुत्रान पति पर मधुसूदन देखो बहुत से स्त्रियां शत्रुओं द्वारा मारे गए भाइयों पिताओ पुत्रों और पतियों को देखकर अपने हाथों से सिर पीट रही है बाह भीष्चि पृथ्वी कर धमा खुक्त खडग युक्त भुजाओ से मस्तकों से ढकी हुई उस पृथ्वी पर चलना फिरना असंभव हो गया है यहां मांस और रक्त की कीच जम गई है न दुखे सोचता पूर्वम दुखम गिंदिता भ्रातृ पति भी पुत्र रूपा किरणा वसुन्धरा यह स्थिति साधवी सुंदरी स्त्रियॉँ बने कभी ऐसे दुख में नहीं पड़ी थी किंतु आज दुख के समुद्र में डूब रही हैं यह सारी पृथ्वी इनके भाइयों पतियों और पुत्रों से ढक गई है यूथानी वह किशोरी नाम सुकेशीनाम जनार्दना स्नुषाणाम धृतराष्ट्र पश्यस जनार्दन देखो महाराज धतराष्ट्र के सुंदर केशों वाली पुत्र वधुओं की ये कई झुंड के, के समान दिखाई दे रही हैं इतो दुख तरम किम के प्रतिभा यदि महाकुर्वतो सर्व मुच्चावचम श्रेय मेरे लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा कि ये सारी बहुएं यहाँ आकर अनेक प्रकार से आरतनात कर रही है नो नमाचरित पापम भया पूर्वेश जन्मसु या पुत्रान पुत्राण पौत्राण्रते माधव माधव निश्चय ही मैंने पूर्व जन्मों में कोई बड़ा भारी पाप किया है जिससे आज अपने पुत्रों और भाइयों को पौर मारा गया देख रही हूँ निहतम सुतम भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके पुत्र शोक से व्याकुल हो इस प्रकार आर्थविलाप करते हुए गांधारी ने युद्ध में मारे गए अपने पुत्र दुर्योधन को देखा इति श्री महाभारत स्त्रीपर्मि स्त्री विलापर्वणि अयोधन दर्शने षोडशोध्याय सो इस प्रकार से महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में युद्ध दर्शन विषय सोलहवा अध्याय पूरा हुआ